आइए सुने कार्यक्रम हवा महल प्रस्तुत है कार्यक्रम हवा महल आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नरेश चंद्र मिश्रा की लिखी नाटिका मान मान मैं तेरा मेहमान निर्देशक हैं विनोद रस्तोगी नमस्कार मैंने कहा मैं अंदर आ सकता हूँ हाँ जी अंदर तो आप आ ही चुके हैं शादीलाल जी बेहतर हो आप पूछिए क्या मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ अच्छा तो हरीश बाबू भी तशरीफ रख रहे हैं? जी हाँ जनाब जवाब नहीं आपका भी लीजिए हुजूर अभी कौन मुहूर्त हाथ से निकल गया मैं पूछ लेता हूँ इजाजत हो तो कुर्सी पर बैठ जाओ शौक से जनाब कुर्सी पर क्यों बैठिए सोफे पर लेट जाइए और चादर तानकर सो जाइए <laughs> जी हाँ जी हाँ फिलहाल तो आप इस सोफे पर आराम से कराटे नहीं सकते हैं बस ये ख्याल रखिएगा कि परसों शाम को मेरे घर बारह आएगी उस वक्त सोफे की जरूरत पड़ेगी आपका मतलब है शादीलाल जी शादी से पहले सोकर उठ जाए <laughs> <क्यों> खन्ना साहब हरीश बाबू शादी लाल अगर सोता रहे तो इस बोलने में कोई शादी बला क्यों कर हो सकती है हाँ ये बात तो है साहब यकीनन यही बात है अब आप ही देख लीजिए खन्ना साहब ने अपने दीवार से सटे पड़ोसी को यानी जनाब शादीलाल को लड़की के ब्याह में नहीं पर हमसे कि बिन बुलाए अच्छा खंडा साहब थोड़ा पानी पीलवा गला सूख रहा है अच्छा, देखिए तो तो। ना मुझे अभी शादी का सारा इंतजाम कर समझना है द्वार चार से लेकर विदाई तक के हर आइटम को परखना है वरना मेरे रहते कोई कसर निकल आई तो हम सब के लिए डूब मरने की बात होगी क्यों हरीश भाई शादी लाल जी मुझे तो पानी देखकर कर होने लगता है अरे इसलिए डूब मरने की बात आए तो आप ही मोर्चा संभालिएगा शादी का बाकी काम मैं देख लूंगा <laughs> देखो भैया भाई मजाक तो बहुत होली अब शादीलाल जी को लिस्ट वगैरह तो दो। लिस्ट क्यों सामान ही देख लीजिए शादीलाल जी ये सामने ही तो रखा है ये पराद गिलास। खन्ना किस कवार से वो ढाला बर्तन जी अच्छे नहीं है जी नहीं यकीनन बुरे हैं पर इन्हें तो हरीश ने पसंद किया इन्होंने ही खरदवाया है। तो मैंने इसमें कौन सा गुनाह किया बर्तनों में क्या खराबी है पूछिए क्या खराबी नहीं अरे है? अरे कल से छोटे इन पर पान की शक्न बनी है तो इससे क्या हुआ शादी जी? जी, कुछ हुआ ही नहीं अरे जनाब शादी वाले कलसों पर फूल और बेल बूटे होते हैं पान और चिड़ी के बेगम नहीं तो चलिए अब तो जो हो गया तो हो गया हमें तो इतना तजुर्बा है नहीं तजर्बा नहीं है तो किस हकीम ने नुस्खा लिखा था कि आप खन्ना साहब के साथ जाकर शादी के बर्तन खरीदवाएं आप मुझे नहीं बुलवा सकते थे मैं क्या मर गया था और ये स्टील सेट तो बिल्कुल कर दीजिए शुभ काम में लोहा आप शादी करने चले हैं या शनिचर का दान करने ऐसी बातें करते हुए शादी जी क्यों लड़के के पिता मेरे परिचित है मेरे दफ्तर में सात काम करते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें स्टेनलेस सेट बहुत पसंद आएगा हम्म जनाब जरा मैं भी तो सुनू लड़के के पिता किस लोहट्टे में दुकान करते हैं जो स्टेनलेस पर फिदा हो गए, क्या नाम है उनका? जनाब उनका नाम है प्रेम प्रकाश कपूर वो लोहट्टे में नहीं बजाजे में रहते हैं, हैं। जब आप उनको ये हाथ बुने का साड़ियाँ शादी लाल जी ये काढ़ा नहीं बनारसी रेशम है जरा हाथ लगा कर तो देखिए अजी हाथ लगाने से क्या होगा शादी जी को तो चश्मा ही बदलवाना पड़ेगा इसी चश्मे से हजारों शादियां करवा दी बरकरदार जुम्मा जुम्मा आठ दिन के हो तुम क्या समझोगे तुम्हारा सारा सामान कंडम सारा इंतजाम दो का। आ, आ, आ, पर शादी लाल जी घबराइए नहीं करना साहब मैं सब ठीक कर दूंगा बस जरा मुझे नए सिरे से दौड़ लगाने पड़ेगी पापड़ बेलने पड़ेंगे हाँ हा, आपने खाने की लिस्ट में पापड़ शामिल किए हैं या नहीं देखिए ये रही हमारी लिस्ट आप खुद ही देख लीजिए नाश्ते में छेने की मिठाई खाने में पूरी चाय के साथ काजू चिप्स और दाल जनाब माफ कीजिएगा मुझे कहना पड़ता है कि आप लोगों की अकल मारी गई क्यों क्या हुआ नाश्ते में छेने की मिठाई जमती किसने बताया आपसे जनाब गर्मा गर्म, गर्म हलवा दीजिए साथ में दो दो खस्ता और आप... दो दो कचोरिया गुड क्यों हाँ, हाँ, हाँ, उसमें चाहती मजाक करते हैं आप खाने में शादी पूरी देखकर लोग उसे उठा कर ये टकरी है पूरी नहीं इसे तो मत फेंदम ताव खा गए ताव क्यों ना खाऊ जना मोहल्ले के नाक कटाने पर आमादा है खाने की लिस्ट में पापड़ न अरे पापड़ न हुआ तो बढ़ा में बरात खाने पर से उठ जाएगी जनाब शादीलाल जी जी अर्ज ये है कि कपूर साहब पापड़ से नहीं लड़की से शादी करने आ रहे हैं लड़की के साथ पापड़ भी होने चाहिए शादीलाल जी कपूर साहब सुधरे ख्याल के आदमी हैं। उन्होंने दहेज के नाम पर हमसे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया है वो पापड़ पड़े की कमी पर ध्यान नहीं देगा अन्ना साहब मेरा नाम शादी है मैंने शादी तो एक ही पर बराते हैं हजारों के है। लड़की का बाप दहेज नहीं लेगा तो क्या कंठी लेगा हैं आखिर उसने लड़के को जन्म दिया है उसे पाला पोसा है पढ़ाया लिखा रोजगार से लगा लाल जी, जी कहिए इन दलीलों को अपने लड़के की शादी के लिए रद्द डालिए काम आएंगी मर्जी आपकी अच्छा अब मैं चलू अरे बैठे साहब अब इसे कैसे उठ रहे हैं वो लस्सी आ रही है और फिर देखिए ना हम बैठकर बारात की खातिरदारी के बारे में सरा मशविरा मैं क्या राय दूं? जिस शादी में दहेज नहीं रस्में नहीं उसका प्लान शादीलाल के शादी में नहीं आएगा अच्छा तो आप हरीश बाबू के दोस्त हैं <laughs> जी हाँ मुझे शादीलाल कहते हैं मैंने शादी तो एक ही की है पर भगवान की दुआ से बराते हजारों की है आप निहायत दिलचस्प आदमी है शादी जी राधे बाबू जी लो भाई आपसे मिलो शादीलाल जी जी ये है राधे बाबू हमारे साले अच्छा हमारे साले जनाब आप, आपका नहीं मैं कपूर साहब का साला हूँ अरे एक ही बात है इससे क्या फर्क पड़ता है आप किसी के साले तो है कन्ना साहब मेरे अजीज है इधर से निकला तो सोचा आप लोगों से भी मिल लू और शादी के तैयारी का जायजा ले लूं बड़ी मेहरबानी की क्या मंगाऊ कॉफी या लस्सी जनाब मेरे पड़ोस में आपका लड़का भी जा रहा है मैं आपके घर पानी तक नहीं पीऊंगा मैं तो ये कहने आया था हजूर कि ऐसी बारात लेकर आइए कि मोहल्ले का नाम रोशन हो और शहर में चर्चे हो वो तो ठीक है शादीलाल जी पर देखिए ना मैं ज्यादा तड़क भड़क और फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं करता क्या कह रहे हैं आप पैसा होता किस दिन के लिए है? लड़के की शादी में तो थैली का मुँह खोल दे शादी लाल जी जी कही आप मेरे मुँह की बात छीने अब आइए मैदान जंग में हम एक से दो तो? तो हो गए गलत बिल्कुल गलत दानिश मंदो ने कहा है कि एक और एक मिलकर ग्यारह होते हैं <laughs> कपूर साहब अच्छा जरा ये बताइए कि बारात में कितने आदमी ला रहे हैं आप यही कोई चालीस एक आदमी होंगे चालीस जी हाँ यानी कि चार पर सिफर चालीस जी हाँ राधे बाबू आप जैसे होनार साले के रहते मैं ये क्या सुन रहा हूँ रईसों के बारात में चालीस पचास तो नौकर चाकर होते नौकरों को लेकर जाएंगे ही मैं थोड़ी जाऊंगा ना कोई रिश्तेदार ही जाए राधे बाबू तुम तो भाई रूठ गए देखो ना लड़की वाले की समाई भी तो लड़के वाले को देखनी चाहिए माफ कीजिए कपूर साहब आप सिर्फ मेरे पड़ोसी खन्ना साहब की नहीं सारे मोलने की तवीन तो कर रहे हैं जनाब हमें कोई मांगने खाने वाला समझ लिया आपने हैं? आप से बन पड़े तो सारे शहर को नहीं उतरिये क्या मजा जो खातेदारी में दाल बरा, बराबर फर्क पड़ बर गया मारा आप जीजा जी चलो भाई बारात में कुछ आदमी और बढ़ा लेंगे बस? अच्छा हुजूर दूल्हा का प्रचार कराएगा दूल्हा हाँ देखिए साहब हमारे यहाँ तो घोड़ी का रवाज है घोड़ी जी हाँ घोड़ी जी हाँ, हाँ। जनाब आप भी पाँच सदी पुरानी लीख पीते है आप तो सुधरे ख्याल के आदमी क्या ये भी बताना पड़ेगा कि आजकल भरे घरों में दूल्हा कार पर आता है कार के बिरा बेकार है और हुजूर का क्या इंतजाम है यही एक ब्रास रहेगा ब्रास बहन जोखरों का जखीरा कपूर साहब माफ कीजिएगा आप लोगों ने क्या पुरानी चीजों के खिलाफ जहाज बोल दिया है? जी मैं आपकी बात समझा नहीं जनाब शादी ब्याह में पुरानी रस्मों की झलक होनी चाहिए पुरानी कल्चर भूल जाने वाली चीज है जनाब शहनाई और ढोल ताशे के बिना बरात नहीं चलेगी मैं साफ कह देता हूँ ढोल ताशा? तो ताशा भी ढूंढना पड़ेगा और पालकी भी पालकी मेरे मोहल्ले में कोई भी लड़की बिना पालकी पर बैठे आज तक नहीं पारा अरे पालकी पर बैठने की शानी दूसरी है पर भाई मेरी समझ में नहीं आता की पालकी क्यों जरूरी है आप क्या समझेंगे आपने पालकी पर बैठ कर दुल्हन को कभी गाते सुना है और क्या गाते हैं मुरार छूट जाए चार कहार मिले बाबुल डलिया बस बस बस बस बस अरे भाई आपने तो बिल्कुल फिल्म की शूटिंग ही शुरू कर दी कपूर साहब आप ऐसी बात ले आइए कि फिल्म वाले शूटिंग करने को ललक उठे आतिशवादी कम से कम दो हजार रूपए की हो पर्जों को पांच कपड़े और लड़की को कम से कम दस हजार का जेवर देने से शोभा भाई माफ कीजिएगा शादी लाल जी है? खन्ना साहब से मेरी बात तय हो चुकी है हो? कि न मैं उनसे एक पैसा दहेज मांगूंगा ना वो मुझसे लड़की के लिए चढ़ावे के जेवर मांगेंगे गोया आप ये कहना चाहते हैं कि आपने दहेज नहीं लिया यही तो ये यह मुझसे भी कह रहे हैं पर साब मोहल्ले में तो चर्चा है आपने दहेज में दस हजार रूपए लिए है इसीलिए तो लोग उम्मीद लगाए बैठे की जी जी। आपसे तो जी। जी। आप पूछ सकता हूँ कि चर्चा किसने फैलाई है जनाब मैं किसका नाम ले लू दहेज के बारे में तो लेने वाले और देने वाले ही कुछ कह सकते हैं और दहेज देने वाला अगर कुछ कहता है तो उसमे बुरा मानने की क्या बात है दहेज कोई ब्लैक मनी छोड़ी है जिसे छुरा कर दिया जाए आप बिल्कुल ठीक कहते हैं अजय कपूर साहब अब चलूंगा पर मेरी बात गांध बांध लीजिए। बारात शाम से लाइएगा सारा मोहल्ला आखे बिठा बैठा दस हजार रुपए? जी हाँ कपूर साहब मैंने तो अपनी जिंदगी में इतने रुपए हाथ से भी नहीं गिने खना साहब आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं कल सुबह तक दस रुपए पहुँचा दीजिए वरना मैं बारात नहीं लाऊंगा भगवान मेरी तो समझ में ही नहीं आता की मैं क्या करूँ ये समी समी मिलकर गुपचुप क्या सलाह कर रहे हैं हरीश मैं तो पागल हो जाऊंगा ये तुमने क्या रिश्ता तय कराया क्या हुआ गा? कपूर साहब दस हजार रूपए मांग रहे हैं वरना शादी नहीं करेंगे दस हजार रूपए दस हजार रूपए आइए हो पूरी मीटिंग चल रही है तो शादी लाल जी मेरे संधि साहब दस हजार रूपए मांग रहे हैं अरे तो क्या हर्ज है शादी में लड़के वाले मांगते ही है भाई कपूर साहब आखिर बात क्या है आपने ये एकाएक दस का नारा क्यों बुलंद कर भाई क्यों ना करूँ हरीश बाबू मैं दस हजार का जेवर भी तो बहू के लिए लाऊंगा जियो कपूर साहब जियो दस हजार का जेवर देखकर मोहल्ले वालों की आंखें खुल जाएंगी मेरी तो आंखें बंद हो जाएंगी मैं दो हजार की आतशबाजी जलाकर मोहल्ले को जगमगा दूंगा हैं? परजों को पांच कपड़े दूंगा चांदी के सिक्के लुटाऊंगा ये सब करने में कुछ खर्च भी तो आता है ना अरे क्यों नहीं आएगा पर शोभा तो बन जाएगी पर हमने ये सब खर्च करने को आपसे कब कहा आपने खुद नहीं कहा पर शादी लाल जी से तो कहलवाया, किसने कहलाया आपने और किसने आपने मोहल्ले भर में शोर कर दिया कि मैंने आपसे दस हजार रूपए लिए हैं अब मैं सचमुच रुपए मांग रहा हूँ तो आपको बुरा क्यों लगता है? अच्छा तो ये सब शादी लाल जी की कारगुजारी है जी जी जी जी, जी, जी, जी, जी नहीं जी नहीं कपूर साहब आप भी क्या गजब करते हैं? आप बात को अफसाना बना रहे हैं, घास को दाना बना रहे हैं मैंने आपसे ये सब थोड़े ही कहा था मैं तो ये बात है रुकिए रुकिए राधे बाबू जरा इधर तो आना राधे बाबू राधे बाबू क्या बात मारा अरे शादी लाजी आप भी है। अब झटपट मेरे जी को रुपए दिलवा दीजिए अभी का पूरा इंतजाम करना है हम बहू वैसा ही इंतजाम करेंगे जैसा आप चाहते हैं मैं क्यों दिलवा दू नहीं लेना देना आपका काम है मैं काजी हूँ कि दलाल ला मारा लेना देना हमारा काम है और इंतजाम में दखल देना आपका वही बात कि मान न मान मैं तेरा मेहमान मैं मैं तो वही कहता हूँ जिसमें दोनों पक्ष की शोभा बनी रहे जी, भा, भा, भा, गाजी जी दुबले क्यों शहर के अंधे साहब अब आप तो ये कहने आए थे कि हमने खन्ना साहब से दस हजार रूपए लिए हैं कहे शादी लाल जी मोहल्ले के शुभ चिंतक जो ठहरे देखिये ममा जाने दो भाई जाने दो शादी जी ने शादी तो अपनी जिंदगी में एक ही की है और बाराते हजारों की है देखिये सारा मेरी बात तो सुनिए बिना क्या है आप यहाँ ऐसी तशरी मान मान मैं तेरा मेहमान अभी आपने नरेश चंद्र मिश्र की लिखी यह नाटिका सुनी निर्देशक थे विनोद रस्तोगी यह हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी